ओ नमो भगवते पुराण भगवती ओम जयति पराशर पराशरसूनु सत्यवती हृदय नो व्यासो यमकमृत जगत्पेबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षक्षतक्ष श्रीकृष्णाक्षम परमधाम जगद्धाम नमा तत् हृदय प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराकुपो तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्यदेव हम श्री गुरोत्पद कमल श्री गुरून वैष्णवां श्री रूप साग्र जातम सह गण रघुनाथन्वित तम सजीव साइतम सवधूतम पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री, श्री राधाकृष्ण पहगण आजा लुजौ कनकावर्तन कमलायताक्ष विश्वभरौजवरौ युगधर्मौ बंदे जगत्प्रियकता वंदे कृष्णपरविंद युग यस्कुंगीदा वक्षोज प्रणयी करते विलसतिनिग्धोंगस्वत काश्मीर तलशोणिमु परितने कस्तूरिका नीलमा श्रीखंडम नखचंद्रकाज मतन्वते नारायण नमस्कृत्य नर चरम दवीं सरस्वती व्या तथो जयंधी वाछाकुभ्य कृपा सन्तुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम तप्त कांचन गौरांग्य राधे वृंदवनेश्वरी षुहान सुते देव प्रणमाी हरिप्रिय बुल सु वृंदावन बिहारी लाल की जय शाम परम मंगल श्रीमद्माधव महोत्सव महाकाव्य अखंड काव्य जिनमें पूर्व प्रसंग में ये अनुरूपण कराई के अपराह्न काल में श्री प्रिया अपने महलों में विराजमान हैं आप कृष्ण से अभी मिलकर के आई हैं परंतु तो कृष्ण दर्शन न करके अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही हैं और अपने बगीचे के आम वृक्ष के नीचे विराजमान हुई जो उत्सुक हो रही हैं सारी सखीगण भी चारों ओर से इकट्ठी हो आई हैं इकट्ठी हो आई हैं और श्री सखीगण उस समय श्री प्रिया जी की रूपमाधुरी का सेवा करती हुई विराजमान हैं श्री ललता विशाखा उस समय अपूर्व से प्रयास करती हुई सखी के हृदय में कृष्ण प्रेम को जगाती हुई विराजमान होती हैं और ये कहती हैं बोले अरे सखी ये वृक्ष अपनी ऊंची शाखाओं से जैसे श्याम सुंदर को बुला रहा है ऐसा लगता है ऐसे जब वचन कहे तो श्री प्रिया के हृदय में एकदम विरह उत्पन्न हुआ आया। और व्याकुलता जब आई तो श्री विशाखा जी ने उस समय कहा कि अभी सखी पुष्पों को चुन करके तुम श्याम सुंदर के लिए सुंदर माला की रचना करो उस समय सखियों ने सुंदर गलीचा बिछा दिया है जिसके ऊपर फूल अंकित हैं फूल कड़े हुए हैं और शिप्रिया अपने हाथ में सीवनी और धागा इनको लेकर के एक एक पुष्प उनको पोती जा रही हैं और उनको जब पकड़ करके नीचे सरकाएं प्रिया की नक्षचंद जब उस माला को उन फूलों को नीचे सरकाएं उस समय शिवप्रिया के नखचंद से वे गुड़हल के फूल भी जो बीच में थक लगाए हुए हैं वे भी अपूर्व से चंद्रमा के समान चमकते हुए विराजमान हो रहे हैं सब सखीगण हंसी करती जा रही हैं परिहास भी करती जा रही हैं उस समय सब सखीगणों की ये इच्छा थी कि कब वो अवसर होगा कि हम श्यामसुंदर को भी श्रीमद वृंदावन में राधिका के साथ में विलास करती हुई देखेंगे श्री श्याम सुंदर वृंदावन में आएंगे और निवृत्त एकांत में श्री प्रियालाल इन दोनों को मिलते हुए हम देखेंगे ऐसा कहते हुए तैतीसवें श्लोक में कंदुरूपण कराए थे के गंड मंडे पुलकम बभाषे इन सखी ने कपोल से कपोल मिलाकर के उस समय उत्पुल होकर के ये एक दूसरे से चर्चा करती हुई बिराइमान हो रही है श्री राधे का उस समय इन सखियों के चर्चा को सुनकर के एकदम व्याकुल हो गई हैं और आज भ्रमरी के समान वे राधिका श्री कृष्ण पंकज से मिलने के लिए व्याकुल हो रही हैं यह कल अनुरूपण कराए थे अब पैंतीसवें श्लोक में देख रहे हैं कि आल गीत में केवलम न तक कंठेव भतिष्मा हृदय च म चनादुतम दिव्य वस्तु महिमा ही तादृशी जब किसी सखी ने श्याम सुंदर की चंचलता की कल्पना की आहा श्री श्याम सुंदर चंचलता करते हुए प्रेम की प्रथम लहर सखी में द्वितीय लहर राधिका में तृतीय लहर श्याम सुंदर में और चौथी लहर पुनः सखी में ये क्रम है तो जब सखियों के हृदय में यह विचार आया कि हम श्याम सुंदर को वृंदावन में अपनी सखी राधिका के साथ में बिलसते हुए देखें क्रीड़ा करते हुए रास करते हुए देखें तो सखियों की इस लहर ने शिप्रिया के हृदय में उस समय उत्सुकता और ढुलन उत्पन्न की शिप्रिया जो कहीं मन ही मन में उल्लसित उल्ल हो रही है उनकी उस ढोरन और श्याम सुंदर की चंचलता का जब वर्णन करती हुई वे सखीगण विराजमान हो रही हैं उस समय श्री राधिका रूपी भ्रमरी आज कृष्ण रूपी पंकज के साथ में मिलन करने के लिए व्याकुल हो रही है ये श्री राधिका की दशा थी अब कह रहे हैं आले गीत में केवलम न तक सखीगण जो श्री प्रियालाल की मिलन का वर्णन कर रही है श्याम के गुणानुवाद का जो गायन करती हुई बिराइमान आल गीत सखी गणों की ये जो गीती है सखीस गणों का ये गीत जिस गीत में उनकी भावुकता भी छिपी हुई है परम कलात्मकता भी छिपी हुई है और आत्मा भी व्यक्ति भी छिपी हुई है पहले एक दिन प्रसंग में एक कह आए थे पूर्व में कि सामान्य पद्य काव्य की अपेक्षा गीत काव्य उसे कहते हैं जिसमें पांच विशेषताएं हों शास्त्र में लिरिक्स या गीत उनकी पांच विशेषताओं का वर्णन किया गया गीत काव्य की पहली विशेषता है उसमें भावुकता होती है दूसरी विशेषता है कि उसमें चित्रा कलात्मकता होती है तीसरी मुख्य जो विशेषता है वो ये है कि गीत में आत्मा आत्माभिव्यक्ति होती है आत्मा आत्माभिव्यक्ति ये गीत का मुख्य गुण है यदि आत्मा आत्माभिव्यक्ति नहीं है अपने हृदय के भाव को प्रकट करना अपने व्यक्तित्व का प्रकाशन नहीं है तो वो गीत नहीं होगा वह केवल कहीं काव्य होगा कोई कविता होगी परंतु तो कविता गीत तब बनती है जब उसमें व्यक्तित्व का अपने व्यक्तित्व का प्रकाशन हो और ये सखी गण अपने व्यक्तित्व का प्रकाशन करती हुई गीत के रूप में गा रही हैं अर्थात हम श्री प्रिया लाल को कैसे बिलसाएं निज की जो अभिलाषा है और उसमें अपना जो व्यक्तित्व प्रिया का व्यक्तित्व लाल का व्यक्तित्व और अपना भी व्यक्तित्व कहीं अभिव्यक्त करते हुए विराजमान है वो सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो मुख्यमस्तु है गीत काव्य की यह तीसरी विशेषता चौथी विशेषता गीत काव्य की होती है कि वह संक्षिप्त होता है क्योंकि भावों का उद्रेक बहुत लंबा नहीं चलता है भाव सर्वदा लहर के समान में झिकझक पोजीशन में चलते हैं लहर उठती है फिर नीचे आ जाती है ऐसे ही गीत काव्य वह लंबा नहीं होता है जबकि प्रबंध काव्य लंबा होता है गीत काव्य सर्वदा संक्षिप्त होता है क्योंकि भावों का लहर आता है और शांत होता रहता है लहर उठती है शांत होती रहती है तो गीत काव्य गीत जितने भी हैं लिरिक्स वे सर्वदा संक्षिप्त होते हैं और पांचवी विशेषता कि गीत काव्य में संगीत विशेष रूप से विराजमान होता है रागात्मकता का उसमें प्रयोग होता है तो भावुकता कलात्मकता आत्माभिव्यक्ति संक्षिप्तता और संगीतात्मकता ये पांच गुणों से युक्त यदि कविता हो तो वह गीत बन जाती है तो सखीगण इन्हीं पांचों गुणों से युक्त होकर के जो अपूर्व रूप से गायन करती हुई विराजमान हो रही हैं उस गायन की एक अपूर्व विशेषता है कि वो गायन आले गीतम एक केवल केवलम तत्कंठ एवं बहती वह केवल कंठ में ही नहीं रहा बल्कि वह गीत सर्वत्र सर्वत्र व्याप्त होते हुए राधिका के हृदय अंतराल हृदय गुफा में भी प्रवेश कर गया है ये मुख्य बात हुई माने लीला की प्रथम लहर सखी में उत्पन्न हुई और दूसरी लहर श्री राधिका के हृदय में प्रवेश कर गई तो आल गीत में केवल न कंठेव जो गायन है गीत गी, वह गायन वह गीत केवल श्री सखियों के कंठ में ही नहीं रहा बल्कि कंठेव बहित वही नहीं रहा बल्कि रागिताम राधिका हृदय श्री वह रागिता वह राधिका के हृदय में भी प्रवेश कर गई तमच नादुतम क्योंकि यह वस्तु कोई अद्भुत नहीं है दिव्य वस्तु महिमा तादृशा जो दिव्य वस्तु है उसकी महिमाही ऐसी ही होती है जब प्राकृत वस्तुओं में यह सामर्थ्य है कि मंत्र औषधि वे अद्भुत प्रभाव डालते हैं तो प्रेम तो चिन्मय वस्तु है उसका प्रभाव ऐसा हो जाए कि श्री राधिका के हृदय में भी वह प्रवेश कर जाए चिन्मय सखीगणों का चिन्मय प्रेम राधिका के हृदय में प्रवेश कर जाए इसमें कौन से आश्चर्य की बात है इसलिए दिव्य वस्तु महिमा ही पादृशा जो दिव्य वस्तु है उसकी महिमा ऐसी ही होती है इसको कहते हैं अर्थांतरन्यास अलंकार अर्थांतरन्यास अलंकार वहां होता है जहां सामान्य का विशेष के द्वारा या विशेष के द्वारा सामान्य का स्थापन हो उसका नाम है अर्थांतरन्यास जनरल का वर्णन करते हुए स्पेसिफिक और स्पेसिफिक का वर्णन करते हुए जनरल जहां पर हो जाए वहां पर अर्थांतरस होता है सामान्य विशेषो वा यद्यन समर्थते सो अर्थांतरन्यास उसका नाम अर्थांतरन्यास तो यहां पर एक विशेष वस्तु का वर्णन चल रहा था कि सखियों के प्रेम ने राधिका को भी विशेष मोहित कर दिया ये एक सामान्य वर्णन था और उसको जनरलाइज करके कह रहे हैं उसका ही सामान्यकरण करते हुए कह रहे हैं कि आहा जो सामान्य वस्तु है दिव्य वस्तु है उस दिव्य वस्तु की दिव्य वस्तु की महिमा ही ऐसी होती है कि वह सबको प्रभावित कर देती है यह एक सूक्ति हो गई एक ऐसा कथन हो गया जो यूनिवर्सल त्रुत जैसे होता है ऐसे सार्वकालिक सत्य उस सार्वकालिक सत्य के रूप में ये वस्तु सामने प्रकट हो यूनिवर्सल रूप में एक सूक्ति के रूप में एक सिद्धांत के रूप में उस सिद्धांत को नीचे निरूपण कर दिया कि दिव्य वस्तु महिमाएं पादृशा जो भी दिव्य वस्तु होती है उसकी महिमा ऐसी ही होती है कि वह तर्क से परे जाकर के, किसी को भी प्रभावित कर देती है ऐसे ही सखियों के हृदय के गीत ने श्री राधिका को भी प्रभावित कर दिया दोबारा के आल गीतम इह इस गोष्ठी में सखियों ने जो गीत गायन किया वो केवलम न तत्को वह उनके कंठ में ही नहीं रहा बल्कि रागेताम राधिका हृदय उसने श्री राधिका के हृदय को भी अनुराग के रंग में रंग दिया रागता में रंग दिया तमचना यह वस्तु अद्भुत नहीं है क्योंकि दिव्य वस्तु महिमा ही तादृशा जो दिव्य वस्तु है उसकी महिमा कुछ इसी प्रकार की होती है उस समय श्री प्रिया में आठ सात्विक भाव एक काल में उत्पन्न हुए सात्विक उन्हें कहते हैं जैसे जो लहर जो भाव हृदय में जब कोई भाव उठे तो भाव उठने पर बिना प्रयत्न के श्रीअंग में जो प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक रूप में प्रकट हों उनका नाम सात्विक भाव है द्रिवीभूत हृदय का नाम है सत्व और सत्व से उत्पन्न होने वाला जो चेष्टाएं हैं उनका नाम है सात्विक सो श्री प्रिया के हृदय में जो चित्त ध्रुवीभूत हुआ वो चित्त ही उसकी प्रतिक्रिया के रूप में श्री अंग में विभिन्न गुण उत्पन्न हो गए विभिन्न प्रतिक्रियाएं रिएक्शंस उसमें सामने प्रकट हो गए अब कौन कौन से हैं बोले आठ सात्विक भाव होते हैं उनका यहां पर वर्णन कर रहे हैं कि अश्व नैनो में आंसू चल फिर सल ले घर्म सल का तात्पर्य है प्रश्वेद शरीर में प्रश्वेद जो है वो प्रश्वेद पसीना परस्परेशन वो कहीं अपने आप प्रकट हो गया तदा मिलत, लोम लास्म लोम जो है वो लोम उदय हो गए माने रोमांच जो है वो रोमांच उदय हो गए हैं तदा अमिलत लोम लास् उस समय लोम ला भी लो माने रोमों का नृत्य भी अपूर्व से प्रकट हो गया अर्थ कंप संपदी कंप जो है वो कंप की संपदा भी उत्पन्न हो गई है श्रीअंग उनमें कहीं कंपन प्राप्त हो रहा है तो कंप संपदी ंग जो है वो ट्रेंडलीनेस वो कहीं उनके श्रेयंग में अपने आप प्राप्त हो गई स्तब्धता कहीं जड़ता की जो दशा है स्तब्धता की दशा वो भी प्राप्त हो गई है फिर प्रलय धामी प्रलय का तात्पर्य है मूर्छा मूर्छा की स्थिति भी श्रीप्रिया में उत्पन्न हो गई और ताम अनु इस प्रकार श्री राधिका में ये सारे जो भाव हैं अश्रु प्रश्वेद रोमांच कंप स्तब्धता प्रलय मुखर्णता और रही मुखविवर्णता और कंठ अवरोध ये दो गुणों और रहे मुख का रंग बदल जाना और गले का अवरोध हो जाना ये आठ जो सात्विक भाव हैं वे अष्ट सात्विक भाव श्रीप्रिया में एक काल में उत्पन्न हुए तो तामु उनके साथ ही साथ प्रेम सिंधु अति बेल ताम आगात उस समय प्रेम रूपी जो सिंधु है वो अति बेलताम आगात मानो समुद्र के बेला को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया माने समुद्र जैसे मर्यादा का उल्लंघन कर दे ऐसे ही श्री अंग की मर्यादाओं का उल्लंघन करके ये रोमांचादिक सुदीप्त हो करके विराजमान हुए सुदीप्त सात्विक हो करके विराजमान हुए सात्विक तीन प्रकार के चार प्रकार के हैं कहीं सात्विक हैं धुमा का तात्पर्य है जैसे धुआं जलता है ऐसे घास फूस जले और धुआई धुआएं लोनी हो कहीं है सुदीप्त कहीं दीप्त हो जाए कहीं सुदीप्त होकर के विराजमान है तो दीप्त सुदीप्त होकर के विराजमान तो धुआ दीप्त और सुदीप्त ये तीन प्रकार जो सात्विक भावों का क्रम निरूपण किया इनमें श्री प्रिया उनके ये सात्विक भाव कहीं सुदीप्त होकर के श्री राधा रानी में ये yes, अष्टसात्विक भाव विराजमान हुए हैं अनु कहकर के वो जो दो बा, बाकी के रगे थे कंठावरोध वो थर्ड चौकिंग जो है वो भी कहीं विराजमान है कंठावरोध भी विराजमान है और मुख की विवर्णता मुख का जो रंग है वो कंप्लेक्शन भी चेंज हो जाना वो भी सब स्वाभाविक रूप में कहीं विराजमान तो अष्टसात्विक सात्विक भाव वे सब श्री प्रिया में उस समय प्राप्त हो गए हैं और अति अतिमेल माने ये सब के सब प्रेम सिंधु के तट को पार कर गए कहने का तात्पर्य है सुदीप्त तो होकर के विराजमान हो गए तो अश्रु माने अश्रु धर्म सल्य माने प्रश्वेद तदा अमिलन लोमलाश माने रोमांच कंप संपदी कंप स्तब्धता माने जड़ता लय धान्य मन मूर्छा और ताम अनु इनके साथ साथ कंठावरोध और मुख विवर्णता ये सारे जो सात्विक भाव हैं बे सुदीप्त होकर के विराजमान हुए हैं अति बेला होकर के विराजमान हुए साथ सांतताचरान मलान वक्त कमला विलक्षतो येन भिपि तो भास्वती शून्य मेव भुवन स्म मनते चरात उनको जितनी भी सखीगण हैं विशाप सखीगण गण ताभी माने उन सखीगणों के द्वारा सांत्विताचरात सब सखीगण उस समय धैर्य प्रदान कर रही हैं कह रही हैं अरि सखी धैर्य धारण कर धैर्य धारण कर ऐसा साप ताप ही अपि सांता चरान सबके द्वारा सांवना प्रदान करने पर भी जो श्री सखीगढ़ वे श्री राधिका को सांत्वना प्रदान कर रही हैं चरा बहुत काल तक वे सांत्वना प्रदान कर रही हैं परंतु म्लान भक्त कमला व्यलक्षतो यहां पर मुख विवरणता उनको प्राप्त हो गई म्लान भक्त श्री राधे का उनका मुख म्लान होकर के विराजमान है और म्लान वक्त कमला वे श्री राधे का मुख जिनका म्लान हो रहा है वो विलक्षत आज विलक्षण स्वरूप को प्राप्त करके श्री विश्वानंदनी राशेश्वरी श्री भामा श्यामा रसिक प्रिया वे अपूर्व रूप से विराजमान है तो वक्त कमला व्यलक्षतो आय वे अद्भुत दिख रही हैं ये न नाभी अभिथोप तो भाष्यति शून्य में भुवन स्म पश्यति आज वे श्री राधिका उस प्रेम में विराजमान हैं ये न रम तो यद्यपि श्री श्याम सुंदर के साथ में इनका सर्वदा सर्वदा अभिरम प्राप्त है मिलन प्राप्त है माने श्यामचंद्र के साथ में अभिरमी ये सम्यक प्रकार से मिलन प्राप्त किए हुए हैं और मिलन प्राप्त करने पर परम भाष्य परम शोभा से युक्त होकर के श्री विश्वानंद विराजमान है अपूर्व शोभा से युक्त होकर के विराजमान है परंत फिर भी मिलान आज शून्य मेव भुवन स्म मन शिव प्रिया को ऐसा लग रहा है जैसे सारा संसार शून्य होकर के विराजमान है ये महाभाप का एक सही लक्षण उसमें मिलन में बहुत बड़ा समय भी थोड़ा होकर के विराजमान हो जाए और विरह में थोड़ा समय भी बड़ा होकर के विराजमान हो जाए निमेशा सहता सन्न जनता हृदोलम कल्पक्षणत्वम क्षणत्व खिन्नत्व तत्सक्षेप प्याथ शंकया मोहाद्य भावे आत्मादि सर्व विस्मारणम तथा इत्यादि उन ये अपूर्व ये महाभाव के लक्षण श्री उज्जवल में श्री रूप गोस्पाद ने निरूपण किए तो वो ही लक्षण सब प्रकट हो रहे हैं तो ये नून्य में भुवन स्म मन्यते श्री प्रिया संपूर्ण भवन को शून्य जैसा ही मानती हुई विराजमान हो रही है प्यारे का दर्शन करते हुए जहां निमेशा सहता पलक का गिरना इतना समय भी उनको सहन नहीं हो पलक पलकांतर वो भी सहन नहीं हो निमेशा सहता आसन्न जनता हृदय जो भी पास में है वो व्यक्ति श्री राधिका की व्याकुलता को देख करके अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो जाए ये श्री राधिका के प्रेम की विशेषता कल्प क्षणत्व एक एक क्षण का कल्प हो जाना और कल्प रात्रि का क्षण हो जाना मिलन में ब्रह्मरात्रि का एक क्षण के समान व्यतीत हो जाना और विरह में एक एक क्षण का ब्रह्मरात्रि बन जाना कल्प क्षणत्व फिर खिन्नत्वम तत्सौख्य प्यार्थ संकया श्याम सुंदर खूब सुख सुखी है परंतु तो फिर भी उनके आरती की आशंका में ये सूखती हुई चली जा रही हैं हाय वृंदावन में कहीं श्याम सुंदर के चरणों में गैया चराते हुए कांटे तो नहीं लग रहे हैं कंकड़ तो नहीं लग रहे हैं बजरी तो नहीं चुभ रही है अरे श्याम सुंदर खुम बजे में तुम गाय को दुखी हो रही हो पान तो ना ये प्रेम का स्वभाव है कि तत्सक्षेपी श्री श्याम सुंदर भले सुख स्थिति में है परंतु सुख स्थिति में भी इनको व्याकुलता की प्राप्ति हो जाए उनकी आरती से ये व्याकुल होकर के व्याकुल होकर के विराजमान हो जाएं कि हाय प्यारे को कहीं कष्ट नहीं हो रहा हो वृंदावन के कांटे कंकर उनके चरण में लग नहीं रहे हो तो ये एक विशेषता है तो ये इत्यादि कह करके फिर और भी बहुत सारे जो अनुभव हैं सारे संसार को शून्य कर शून्य करके मानना इत्यादि ये अनुभाव भी श्री में श्री स्वामी में उत्पन्न हो जाते हैं और आज वो ही व्याकुलता श्री प्रिया जी की हो रही है तो शून्य एवं भुवन में मन्य थे वे सारे भवन भुवन को शून्य करके ही मानने लगे पुनः विचार हाँ, करेंगे सा मान्य वे श्री राधिका अथता भी शांतिता उन सखीगणों के द्वारा राधिका को सांत्वना प्रदान की गई चिरा बहुत समय तक सांवना प्रदान की गई परंतु फिर भी कमला परमलाधिका मलान मुख कमल वाली होकर के विराजमान हुई और उनके मुख में विलक्षणता माने उनके मुख का जो रंग है वो बदल गया है विलक्षण होकर के विराजमान हो रही है आज विलक्षण शून्य मन वाली होकर के व्याकुल होकर के वे विराजमान हुई हैं ये न नाभरमित्वती श्याम सुंदर के साथ में अभिरमिता सदा मिलन प्राप्त किए हुए है। परम हैं परम शोभा से युक्त हैं परंतु शून्य मेव वे भुवन मन्य वे सारे भव भवन को त्रिलोकी को शून्य जैसा ही मानती हैं अभिरमिता हा हाँ, चाभी अभी तो भी भास्वती अभी तक मैंने सभी ओर से हा हा अभी रमिता नहीं है अब अभ, अभिता है भाए तो उसका अर्थ है चारों ओर से शिशोभित अभिता मैंने सभी ओर से भाष्य मैंने चमक रही हा य कृष्ण हाँ हाँ ये कृष्ण चाभी रमितों में ये प्रीति जो है वो प्रीति के कारण प्रीति ये प्रीति के लिए आ जाए प्रीप्रीति के कारण वे सुशोभित तो होकर के बिराजमान है ये न नाभे रमिता अभी तो ये माने उस प्रेम के कारण अभिता भाषुती जो परम शोभा से युक्त थी वे जगत को शून्य जैसा मानती रमिता भी हो जाएगा चाहे अभी अभिता भी हो जाएगा दोनों दोनों ही अर्थ हो जाएंगे जो भी पाठ हो अभिता है तो मन सभी साब, ओर से भाष्यती माने प्रकाशित हैं ये कहीं भी लगा लो श्री श्याम चुंद्र के लिए या प्रीति के लिए प्रीति युक्त होकर के विराजमान चित्र के लिए कलया स्वपालता ताम निजाम निज प्रकृति मागताम पुनः अब जितनी भी सखी गण हैं उन सब ने चित्र केल कलेया श्री राधिका के ध्यान को बताने के लिए उनके विरह को बताने के लिए ध्यान को बताने का मतलब है राधिका के विरह को दूर करने के लिए केल कलेया विभिन्न प्रकार की अन्य केली कला प्रकट करते हुए उनके विरह के ध्यान को हटाने के लिए विविध प्रकार की केल कला इनको प्रकट करते हुए विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं और खेल इनको प्रकट करते हुए स्वपालिता श्री राधिका का पालन किया स्व-माने सखी गणों के द्वारा पालित होकर के वे श्री राधिका विराजमान हुई और वे राधिका जब विरह भाव को भूल करके थोड़ा सा विराह भाव शांत हुआ तब निजाम प्रकृति मागतम पुनः जब पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त होकर के विराजमान हुई निजाम प्रकृति मागतम अपनी प्रकृति को प्राप्त करके विराजमान हुई आलोथ बिन भाल्य दुख्यता उस समय उन्होंने जब सखी गणों को देखा तो गणों का बिनभाल को ग करके व राधिका दुखी होने लगी और राधे आज जगद जगदिर गरम उस समय गदगद होकर के श्री राधिका के द्वारा ये वचन कहे गए दोबारा सुनने कि चित्र केल कल या स्वपाल्यता स्वमान्य सखियों के द्वारा विभिन्न प्रकार से चित्र केली कला के द्वारा मन विचित्र केल कला के द्वारा जब श्री राधिका का पालन किया गया अर्थात तो उनके विरह को शांत किया गया उस समय श्री राधिका को कहीं बहिर्ज्ञान हुआ थोड़ा सा विरह शांत हुआ और श्री राधिका जब अपनी प्रकृति में प्राप्त हुई उस समय आलोथ बिने्य दुख्यता उस समय जितनी भी सखीगण हैं वे सखी सखीगण श्री राधिका को देख करके कुछ दुखी हो रही हैं उस समय दुखी हुए राधे का उन सखीगणों से राधे जगद रे सगदगदम श्री सखीगण सब दुखी हो रही हैं और उस समय गदगद रूप में श्री राधे का के द्वारा ये वचन कहे गए कि किम प्रतिस्वम इदम आहितम भवत भालचंद्रमसी लेखनांचलम तमच तदगुण कुकूल बंधना गोपीदग्ध हृदय भवे अरि सखियो हाय हाय अभी किशोर जी का स्वभाव है कि अरी सखियो मैं तुमको बड़ा दुख देती हूँ किम प्रतिस्वम इदम आहित भवत अरे सखी क्या तुमने पृथ्वी माने इस पहचान को प्राप्त किया कि प्रतिस्वम माने क्या तुम इस बात को जान रही हो कि आये तम भवत भाल चंद्रम लेख लांछनम कि हाय विधाता ने तुम्हारे भाग्य में यह क्या लिख दिया है अच्छा, तुमको मेरा सख् प्रदान करके विधाता ने मेरे कारण तुमको दुख ही लिखा है तो किम इदम बोले माने क्या यह तुमको पहचान है कि आहित माने धृतम यह विधाता के द्वारा तुम्हारे भाल में यह लेखना छलम लेखन के बहाने यह क्या लिख दिया गया है यह कैसा भाग्य तुम्हारे माथे के माथे में लिख दिया गया है विधाता के द्वारा जिसके कारण तो किम प्रतिशोधम इदम आहेदम यह तुम्हारे क्या तुम इस बात को पहचान रही हो इदम आहेदम यह क्या विधाता ने तुम्हारे माथे पर अंकित कर दिया है भगत भाल चंद्र आपके मस्तक रूपी चंद्रमा में ये विधाता ने क्या लिख दिया है लेख लांचनम या लेख रूपी लाछन या कष्ट विधाता ने आपके ललाट पर लिख दिया है कि त्वच तद गुण कुकुल बंधना हाय श्री कृष्ण के गुण जो परम शीतल हैं ही तुम्हारे लिए वही कुकुल बंधी कुकुल बंधी कहते हैं घास की आग घास की आग बड़ी कठिन होती है जलती हुई आग उसमें तो उतना कष्ट नहीं होता है जल जुल जल्दी से खत्म हो जाए परंतु तो घास की आग जो है वो बड़ी धीरे धीरे करके वो जलती है तो कुकुल बंधना बोले अरी सखी तुम तत् गुण कुकुल बंधना तुम तुषाग्नि में विराजमान हो माने विधाता ने जो तुम्हारे मस्तक के ऊपर लेख लिखा उस लेख की ही कुकुल बंधी में तुम में अरे गोपी हो हे गोपी अरे गोपी दग्ध हृदय भवे यत तुम दग्ध हृदय हो रही हो किम प्रतिस्व क्या तुम इस बात को पहचान रही हो अरे सखी तू पहचान पाई कि नहीं क्या ये बात तू पहचान रही है कि आये तम भगवत भाल चंद्रमसी विधाता ने अपनी ओर से जोड़ना पड़ेगा विधाता ने तुम्हारे भाग्य में ही यह स्थापित कर दिया है लेख लाछनम लिख के यह कष्ट तुम्हारे माथे पर ही विधाता ने स्थापित कर दिया है कि मेरे कारण तुमको कष्ट की प्राप्ति होगी अपनी ये कहने का तात्पर्य है ये शिवप्रिया सक्षम रीति में सारा दोष जैसे अपने ऊपर लेती हैं यहां पर भी वो ही कह रही हैं अब जैसे कभी विदग्ध माधव में एक प्रसंग आया बोल श्री किशोरी जो कोई पत्रिका लिख करके श्याम सुंदर के पास में भेज रही हैं श्याम सुंदर उस समय मधुमंगल के साथ में बैठे हैं तो मधुमंगल कह रहे हैं कि श्याम तुम मुझ ब्रह्मचारी के मित्र हो और जगत में शास्त्र में तुम्हारी बड़ी प्रसिद्धि है तुमको मेरे साथ में रह करके मेरी मेरे यश तो की रक्षा करनी चाहिए तुम्हें अपने स्वरूप की रक्षा करनी चाहिए गोपाल तापनी उपनिषद में सर्वत्र शास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि कृष्ण ब्रह्मचारी कृष्ण ब्रह्मचारी हैं, तो तुमको अपने स्वरूप की रक्षा करनी चाहिए और श्री विशाखा जी उसी समय के द्वारा दी गई रंगन माला, माने एक लाल रंग की जो गुंजा माला गुंजा माला जो है उस गुंजा माल को लेकर के और श्री प्रिया जी के द्वारा लिखा गया पत्र उनको लेकर के श्यामचंदर के पास में आती है और श्री श्याम सुंदर के गले में वो गुंजा माल धारण कराते हुए श्याम सुंदर के श्रीहस्त में वो पत्र समर्पित करती हैं श्याम सुंदर उस पत्र को जो पढ़ते हैं उस पत्र को पढ़कर के उसमें कहीं बड़ी सुंदर अन्योक्ति शैली में लिखा हुआ था कि प्यारे जहां जहां जैसे चुंबक अपने आप लोहा चुंबक के पीछे दौड़ता है इसी प्रकार मेरा चित्र तुम्हारे पीछे दौड़ती हुए विराजमान है इत्यादि जो पत्रिका है अन्योक्ति शैली में वो पत्रिका उस श्याम सुंदर पढ़ते हैं और श्याम सुंदर तुरंत समझ जाते हैं और आप एकदम व्याकुल होने लगते हैं मधुमंगल उसमें श्याम सुंदर को कहीं आंख निकाल करके देखते हैं बोले कुछ इतना ही है ना ना ना ऐसा मत करना कहीं अपने भाव को प्रकट मत करना तो मेरे मित्र हो ऐसे कह रहे हैं तो श्री श्याम सुंदर व्याकुल हो रहे हैं परंतु फिर भी ऊपर से वा वैराग्य और अनाशक्ति दिखाते हुए कह रहे हैं कि रागेनम अपे सुकोरम सुवृतमअी मोह उदीर्ण मालिन्यम युवती नाम एवं हृदय नहीं गुंजा हार मिच्छा बोले अरे विशाखा तुम्हारी सखी के साथ में कभी हमारा चातुरक्षक नयन दर्शन भी नहीं हुआ है कभी तो अभी चार नेत्र भी मिले नहीं है तुम्हारी सखी ने नयानी किसके लिए पत्र लिखा है ये पत्र गलत स्थान पर पहुंच गया है इस पत्र से हमको कुछ लेना देना नहीं है और ऐसा कहकर के करके, श्री श्याम उस, उस पत्र को जिस समय संभाल करके कहीं मधुमंगल को दे देते हैं और मधुमंगल बोल मधमंगल तुम देखो और मधुमंगल जो है वो मधुमंगल उस पत्र को संभाल करके जैसे रख लेते हैं पढ़ते नहीं है संभाल करके रख लेते हैं मधमंगल श्याम की गुंजा माला की ओर देख रहे हैं जो अभी अभी श्री विशाखा जी ने राधा रानी के हाथ से पोई हुई जिस गुंजामाला को श्याम को धारण कराया श्याम सुंदर मधमंगल के आदेश को सुनकर के बड़े चतुर गुंजा माल को तो पहने रखते हैं जो माला आई है उसको तो धारण किया रखा और उसके स्थान पर पहले से एक लाल फूल की जो माला थी रंगड़ी माला उस रंगड़ी माला को उतारते हैं और रंगड़ी माला को उतार करके विशाखा से कहते हैं बोल विशाखा हमें तुम्हारी गुंजा माला नहीं चाहिए ले जाओ ले जाओ अपनी माला वापस हम तो तुम्हारी माला को तुमको वापस कर रहे हैं क्योंकि गुंजा मा, हल माला से हमको क्या करना हम तो ब्रह्मचारियों में मुकटमणि होकर के विराजमान है रागेणम अपोरम ये गुंजा के फूल गुंजा के दाने लाल होते हुए भी सुकठोर होते हैं अत्यंत कठोर होते हैं तो रागिणम अपी सुकोरम रागी माने लाल रंग के होने पर भी सुकठोर हैं फिर गोल होने पर भी इनमें काला धब्बा होता है सबूत्र मी मुहु उदीर्ण युवती नाम एवं हृदयम ये तो युवती जनों के हृदय के समान हैं जिनमें कालीमां विराजमान है जो अपूर्व रूप से लालिमा और कालिमा दोनों से युक्त होकर के विराजमान है ऐसे हृदय के समान युवती नाम गुंजा हार, हम इन गुंजाओं के हार को नहीं चाहते हैं ऐसा कहकर के श्याम सुंदर जो उस माला को लौटाते हैं श्री विशाखा जी बड़ी चतुर तुरंत उस समय छिपा करके अपने दुपट्टे में अंचल में माला को वापिस ले लेती है जानती है कि हमने जो गुन्यामाल दी उसको तो श्याम सुंदर ने चतराई से पहन रखा है और बदले में अपनी जो पहले से पहनी हुई लाल फूल की रंगनी जो माला थी दिखने में दोनों एक सी लगती हैं रंगनी माला भी लाल होती है गुंजा माला भी लाल होती है तो रंगनी माला को इन्होंने लौटा दिया है और उसको तुरंत ढाक कर के शिवप्रिया जी के पास में आती है तो नाटकी सब ये खेल-खेल खेलने में नाटक करने में सात कुशल श्री किशोर जी के पास में आई हैं तब तो दौड़ दौड़ करके आई हैं और जैसी किशोर जी के सामने पहुंची सो ऐसी मरियल सी चल रही हैं धीमे धीमे मुख नीचा करके श्री किशोर जी उस समय श्री राधिका से कह राधिका उस समय विशाखा से कह रही है अरी सखी विशाखा बोलती क्यों नहीं है श्री विशाखा जी को आ रही हंसी परंतु अपनी हंसी को रोक करके जबरदस्ती और मुख नीचा करके बड़ा मुख छुपा करके बैठी हुई है उस समय जो सारा दोष अपने ऊपर लेती है है प्रसंग जो है, वो ये प्रिया का एक स्वभाव है कि वो सारा दोष अपने ऊपर लेती हैं कह रही हैं कि अरी सखी वही विदग्न माधव के वचन है कि अरी सखी अकारुण्य कृष्ण यदि यथा वृंदारण्य चलम तिठत तनु बोले अरे सखी एक काम कर अकारुण्य कृष्ण श्री कृष्ण मेरे प्रति अकोण हो गए हैं तू दुखी क्यों हो रही है तू अपने मुख को क्यों नीचे झुका रहे हुए हैं अरी सखी तुझे कहीं अपने आंसुओं को रोकने की आवश्यकता नहीं है लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है हा ये मेरा ही दोष है मेरे दोष के कारण तुम लोग इतना कष्ट पा रही हो बोले अरी सखी अब मैं तुमको कहाँ तक कष्ट प्रदान करूँ अब कष्ट देना उचित नहीं है उचित नहीं है अरी सखी मैंने जिस माधवी लता को बोया है इसको तू पानी देते रहना ये जो हरिणी है इस हरिणी का तू पालन करते हुए विराजमान होना अरे सखी एक काम कर मेरी इस दोनों भुजाओं को ये सामने जो तमाल का वृक्ष है इस तमाल वृक्ष से मेरी इस भुजा को कहीं तू बांध दे जिससे कि मेरा ये शरीर वृंदावन में काल तक अवस्थित होकर के विराजमान हो ऐसे जो कह रहे हैं उसी समय वृंदावन के जितने भी वृक्ष हैं पक्षी वे कह रहे हैं क्या लो माधव आगे माधव आगे ऐसा ही हो ऐसा ही हो और इतने मही शाम सुंदर को आते हुए देख रहे हैं और उस समय फिर शाम सुंदर जो व्याकुल हो रहे थे मधुमंगल को साथ में लेकर के श्याम चंदर वहां पर पधारते हैं और श्री राधिका के साथ में मिलन प्राप्त होता है तो कहने का तात्पर्य एक अलग प्रसंग था। तो कहने का ये, कि प्रिया का तात्पर्य कि कि स्वभाव है जब सखी दुखी होने लगती हैं तो सारा दोष अपने माथे के ऊपर लेती हैं और कह रही हैं बोले अरी सखी देखो किम प्रथम एदम आहेदम भवत हाय विधाता ने तुम्हारे ललाट के ऊपर ये क्या लेख लिख दिए कि मेरे कारण तुमको इतना कष्ट भोगना पड़ता है तंत्र कुकुल बंधना जो माथे पर लेख लिखा गया इस माथे के लेख के गुण रूपी तुषाग्नि में गोपी दग्ध हृदया भवित य री गोपी तू दग्ध हृदय होती हुई बिराइमान हो रही है तुषाग्नि में जैसे जलना बड़ा कष्टकर होता है धनती हुई आग में जलना कष्टकर नहीं है में जो घास की आग है उसमें जैसे जलन और भी ज्यादा होती है वो ज्यादा कष्टकर होता है ऐसे ही अरी सखी विधाता ने जो लेख लिखा तदगुण उन लेख के गुण की कुकुल बंधना जो शागनी है उसमें तू व्याकुल हो रही है हाय तत्कृत सुमन सो धिया समम संदिता नकति मैंने अभी अभी अभी सखी तत्कृत्य मने प्यारे के लिए सुमन सो धिया इन फूलों को नहीं गुथा गूथा मानो अपनी बुद्धि अपने भाव को ही उनके साथ में गूथ दिया है करते सुमनसो समम तेरे साथ में उन प्यारे के लिए तत्कृ कृष्ण कृष्ण के लिए सुमनसो माने इन फूलों को मैंने गुथा और दो अर्थ सुमनस माने मन सुमन माने फूल सुमन माने मन सुमन माने सुंदर मन और सुम सुंदर फूल दोनों ही सुमन हो गए तो सुमन सात माने बड़ी चतुराई के साथ में मैंने फूलों की माला गुनी गुथी और भाव दूसरा भी है कि अपनी बुद्धि के साथ में अपने मन को ही इस माला के रूप में गूंथ दिया है प्यारे के लिए संध्यता संध्यता मैंने गूंथ दिया है परंतु ये फूल नकते ममलो ये फूल कैसे मुरझाते हुए विराजमान हो रहे हैं एतया माने इस माला के साथ में या माला के रूप में वे फूल भी अब मुरझा गए हैं अर्थात मेरा मन भी मुरझा गया है मैंने अपने मन को बुद्धि के साथ में माला के रूप में गूंथा परंतु ये एक माने इस माला में ये फूल भी कुंभला गए हैं हा कथम तदपि हरितात्मना यांत तद व्यसनो दिनानिवह हा कथम तदपि हारितात्मना अरि सखी हरितात्मना तुम जो सखी गण हो उन्होंने अपने चित्त को मुझे ही समर्पित हारित मन समर्पित कर दिया है यांत तद व्यसनतो दिनानिवह और आज मेरे कष्ट के कारण आपके दिन भी कैसे कठिनाई से व्यतीत हो गए हैं व्यतीत हो रहे हैं तो हा कथम तदित तदपे हारित तुम सखियों का चित्त हारित हो गया मैंने तुम सखियों ने अपने चित्र को मुझे ही समर्पित कर दिया है समर्पित चित्त वाली तुम गोपिक दिन कैसे अब कष्ट के साथ में व्यतीत हो रहे हैं तस्कर माने प्यारे के लिए सुमन सुमाने मैंने इन फूलों को धीया माने बड़ी चतुराई के साथ में और श्लेष में अपने हृदय को भी बुद्धि के साथ में मानो प्यारे को समर्पित कर दिया है परंतु न कति मम्लु ने ममलू हो एक इस माला के साथ में ये फूल भी मुरझागे हैं और ऐसे तुम भी मुरझा गई हो तुम सखीगण भी मुरझा गई हो तो एतिया माल्या कथिन हो तुम में से कौन सी ऐसी गोपी है जो मुरझा नहीं गई हो अर्थात सभी गोपी इसमें मुरझाती हुई विराजमान है हा कथम तात्मना अरि सखी मुझमें जिन्होंने अपने चित्त को लगा दिया है अर्थात जो अपने चित्त को मुझे समर्पित करके विराजमान हो गई हो अपने चित्त को हरण करा करके जो विराजमान हो गई हो मुझे समर्पित करके जो विराजमान हो गई हो ऐसी तुम गोपिका गणो तुम सखी गणो तब व्यसनतो दिनाने वह आज मेरे कष्ट के कारण तुम अपने दिन को कैसे व्यतीत करती हुई विराजमान हो रही हो अरी मेरी इच्छा थी कि कृष्ण संग संगलम सर्व तो ब्रज किशोर का ब्रिजम आलह किल बिलो के आम्य हो यूय हत बेद हता मैंने एक दिन प्यारे से कहा भी था मेरे हृदय की इच्छा भी थी कि प्यारे वो दिन कब होगा जबकि मैं आपके उस नृत्य कौशल का दर्शन करूं कि तुम मेरे साथ में भी नृत्य कर रहे हो और उसी समय मेरी कायब कायुरूपा जितनी भी गोपिकागण हैं उनके साथ में भी मैं तुमको नृत्य करते हुए देखूं ये मैंने प्यारे से कभी प्रार्थना की थी और मेरे हृदय की यह बड़ी इच्छा थी कि कृष्ण संग घन रंग मंगलम कृष्ण के साथ में घने रंगमंगल माने नृत्य शोभा का विस्तार करती हुई रंग शोभा का नृत्य शोभा का विस्तार करती हुई सर्वतो तो ब्रज किशोर का ब्रजम सभी ओर से ब्रज गोपियों के समूह का मैं दर्शन करूं ब्रज माने समूह कृष्ण संग के कृष्ण के साथ में संग प्राप्त करते हुए घन रंग माने घन नृत्य या मिलन को प्राप्त करते हुए किशोर के समूह का मैं दर्शन करूं आल किल बिलो में, में हाँ, आल ही संबोधन है अरे सखियो बिलोब के आम हो क्या ऐसे गोपिकागणों के समूह का मैं दर्शन करूंगी जो कृष्ण के साथ में नृत्य करते हुए घन रंग मंगल करते हुए विराजमान हूं परंतु हाय मेरी इच्छा धरी की धरी रह गई यू ये हथ हत बेद सा हताह अरी सखियो आय विधाता ने तुम सब गोपिकागणों को व्याकुल कर दिया है हथ बेधसा उस दुष्ट विधाता ने उस क्रूर विधाता ने तुमको भी आज हता तुमको आज पराजित कर दिया पराजित कर दिया पात मरहत नसाव साफ माधुरीम धन्य पुण्य बनता हरेकिम किम अस्य दुर्भग जनस्य संगतिम किंतु तो हंत निखलांगला जनी बोले अरे सखी तुम्हारा दोष नहीं है गलत गलत मैं जो कह रही थी कि विधाता ने तुमको यह दोष दे दिया तुम उस शाम के साथ में रास विलास नहीं कर सकी विधाता को दोष नहीं देना चाहिए यह सारा दोष तो मेरा है क्योंकि संसर्ग जा दोष गुणा भवंती शास्त्रीय कहते हैं कि संसर्ग के कारण ही दोष गुण होते हैं मेरे संग के कारण ही तुम सबको यह कष्ट की प्राप्ति हो रही है पात मरहत न साध माधुरी आहा प्यारे की रूप माधुरी का वेणु माधुरी नृत्य माधुरी उनकी जो लीला माधुरी उनकी संग माधुरी उसका तुम आस्वादन नहीं कर सके पात मरहत न साधु माधुरी धन्य पुण्य बल्लता अरे सखियो तुम तो परम पुण्यवान थी पुण्यवान हो धन्य पुण्य वाली हो करके तुम विराजमान फिर भी तुम श्याम सुंदर की माधुरी का पान कर सकने में समर्थ नहीं हुई किमु माने क्या इसका यही कारण नहीं है अर्थात यही कारण है कि दुर्भग जनसंग तुमको मुझ जैसे दुर्भाग्य के कारण तुमको भी श्याम सुंदर के मिलन की प्राप्ति नहीं हो रही है किंतु तो, हंत तो, निखिल गिलाजनी आई मेरी जो संगति है वही तुम्हारे सुख का निखलंगिल होकर के विराजमान हुई निखलंग माने संपूर्ण रूप में निकल जाने वाली मेरे कारण तुम्हारा सुख भी आज कहीं नगल लिया गया है तो मेरी जो संगति वही हा कहीं तुम्हारे सुख को निखलंगिल माने पूरी तरह से निकल जाने वाली तो नहीं हो गई है भावेत बत काप्य उस समय निर्वेद नामक जो सात्विक भाव है निर्वेद नामक संचारी भाव सात्विक नहीं संचारी निर्वेद नामक जो संचारी भाव है उसको धारण करके ये कह रही हैं कि भाव ए बत काप्य दैवता यदि किसी पुण्यात्मा को दैव भाग्य यदि कुलवधु के रूप में जन्म प्रदान करे तो भावे बते काप्य दैवता दैवत मानी विधाता काप्य माने किसी पुण्यात्मा को भावेत माने यदि यह फल प्रदान करे कि वह कुलवधु होकर के जन्म हो तो हम ये कहेंगे कि गोकुले गोकुल कुलबू सुचे के हूं से गोकुल में कुल कुलबू होकर के जन्म नहीं दे यदि गोकुल में जन्म भी हो जाए तो फिर नासमदीय गण बर्तनीशु उसको कहीं मेरे अस्मदीय जो जन है उनके बीच में माने राधिका में उसको जन्म न मिले ये विकलता में कहे गए वचन है इसका वास्तविक अर्थ होगा कि परमपरम फल है परंतु तो उल्टे उल्टे विपरीत लक्षण में कह रही हैं में, में कहती हुई कह रही है कि यदि किसी ने सर्वाधिक कोई पुण्य कार्य किए तो सर्वाधिक पुण्यकार का फल क्या हो सकता है कि उसे कहीं गोपी होकर के जन्म मिले गोपी होकर के भी गोकुल में जन्म मिले गोकुल में जन्म मिलकर के भी राधिका परकर में जन्म मिलना चाहिए और राधिका परकर में जन्म मिलते हुए फिर राधिका का सुख करना चाहिए शास्त्रों में तो यही परंपरा मंजुरी भावा भूयात्मक ममको हमको कहीं राधिका परकर में जन्म प्राप्त हो परंतु श्री किशोर जी इसी को बेरहमे व्याकुल होकर के कह रही है कि मैं तो ये कहूंगी कि हाय हाय कोई कोई भी विधाता ऐसा जन्म न दे न दे कहना चाह रही है दे दे ये है, है परम देखित पंथ कह रही है हाय विधाता किसी को भी हम सरी का जन्म प्रदान न करे नासमृदी हमस गोपियों के स्मृदीय जन राधे का परिक्र में उसको जन्म न मिले धिक हाय हाय हाँ हाँ हमको धिक्कार है धिक्कार है नाप मत प्रतिमा प्रतिमता मतासुन मेरे समान और यदि गोपियों में कभी जन्म भी मिल जाए तो ना पे मत प्रति मेरी प्रतिमा बनकर के वो नहीं हो अर्थात मेरी समानता को धारण करके नहीं हो प्रतिमा शब्द का अर्थ होता है समानता कहती है अप्रतिम माने जिनका कोई दूसरा नमूना नहीं है प्रतिम कहते हैं समान जो प्रतिमा का तात्पर्य है जो वैसी ही ऊपर से दिखने में हो उसका नाम है प्रतिमा प्रतिमा और स्वरूप में अंतर है हम लोग प्रतिमा की पूजा नहीं करते हम स्वरूप की पूजा करते हैं जितने भी वैष्णव हैं, वे स्वरूप पूजक होकर के विराजमान प्रतिमा पूजक होकर के नहीं है वे जो श्री विग्रह विराजमान है वो अब अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं मिले तो आइडल आइडल कहते हैं परंतु तो वह उच्च शब्द नहीं है वो आ, तो स्वरूप ही उसके लिए परंपरम उचित शब्द है वो प्रतिमा का तात्पर्य है मिलता जुलता प्रतिम परंतु स्वरूप जो है वह वो, वो ही स्वरूप अवतार लेकर के सेवा ग्रहण करते हुए विराजमान है इसलिए रसको ने स्वरूप कौन स्वरूप विराजमान है कौन स्वरूप विराजमान है ये स्वरूप शब्द का प्रयोग ही सबसे ज्यादा उपयुक्त है तो मतासुना मत मता मतासु मता नु मेरे समान विचार वाली प्रतिमा मत वाली न हो प्रतिमा माने समान मत माने मत बुद्धि अर्थात उसकी हमारे समान श्याम सुंदर में बुद्धि भी न लगे ये बचन में वचन है संक्षेप में जल्दी से कि भाव एप्य दैवता यदि विधाता किसी को रमणी बना करके जन्म प्रदान करे कुल रमणी बनाकर के जन्म प्रदान करे तो उस कुल वधु का गोकुले कुलवधू चेत जन्म हूं उसको गोकुल में जन्म की प्राप्ति ना हो ना अस्मृदीय गण बर्तनीशु और यदि गोकुल में जन्म मिले तो अस्मृदीय जन्म वर्णन माने राधिका के परकर में उसका उसको जन्म न मिले और यदि राधिका के परकर में जन्म मिल जाए तो उसकी नापे मत प्रतिमता मताशु उसकी मेरी मत के समान उसकी उसका मत न हो अर्थात मेरी बुद्धि के समान मेरी भावना के समान उसके हृदय में भावना न आए कहने का तात्पर्य कृष्ण प्रेम उसमें उत्पन्न ना हो जबकि भीतर की भाव कुछ है परंतु ऊपरी उल्टे उल्टे जो वचन है वो श्री प्रिया कह रही हैं। हा निमेश लव कॉपी दुस्साह अरे सखी निमिष पात भी मेरे लिए दुस्सह हो रहा है यसे कांति अनुभूय जंतु भी अद्भुतम प्रियतमा भी माननी तस् गंधर्पितापी जीवती हाय निमेश लव कॉपी दुस्साह प्यारे का दर्शन न करना एक निमेश पात का भी वियोग गुस्सा हो जाता है यश कांति मन यदि कृष्ण की कोई एक कांति का अनुभव कर ले तो ऐसे जंतु के द्वारा भी माने किसी सामान्य जीव के द्वारा भी यदि वो भी कृष्ण के एक कृष्ण का दर्शन कर ले तो उसको निमिष पास भी सहन नहीं होगा परंतु तो, हाय हाय मुझे धिक्कार है मुझे धिक्कार है कि अद्भुत तमाभिमानी कैसे आश्चर्य की बात है कि मैं अभिमान तो रखती हूं कि मैं प्यारे की प्रियतमा हूं परंतु तो हाय प्यारे की गंध भी मुझ पर नहीं है फिर भी मैं जीवित हूं जबकि यदि कोई जंतु भी कृष्ण की कांति का अनुभव कर ले तो उसको एक निमिष लव का ब्योग भी दुस्साह होना चाहिए था परंतु हाय मेरी दशा देखो मैं कितनी कठिन चित्त हूं बेरा में व्याकुल होकर के कह रही है कि मैं कितनी कठिन चित्त हूं कि ओ, प्यारे की गंध का प्रीति की गंध भी मुझ में नहीं है कि आज अभिमान तो रखती हूं मैं ये कि मैं श्यामचंद्र की प्रियतमा हूं परंत फिर भी प्यारे के वियोग में भी आज मैं जी रही हूं हाय ये प्राण कितने कठिन है जो इस शरीर को ही से ही चिपके हुए ऐसे स्मृति गुण कथनोद्वेग प्रमाद उन्माद संज्वर अभिलाषा मरण अनुचिंतन अनुचिंतन और मरण तो ये मरण जो दशम दशा है उस दशम दशा मृत्यु की अभिलाषा करना यही मरण है ब्रह्मे जो दस दशाएं निरूपण की गई उनमें मृत्यु की अभिलाषा करना यही मरण के रूप में बिराइमान है तो कह रहे हैं कि तत् गंध रहताप जीवती हाय प्यारे के प्रेम की गंध भी मुझ में नहीं है फिर भी मैं क्यों जीवित हूं क्यों जीवित हूं ऐसे व्याकुल हो रही हैं, ये बिर में प्रलाप करती हुई कह रही है ये कृष्ण वर्तम बलताप्य संततम आगे बो ये बिलाप बचन लेन में जो कृष्ण वियोग में जो बचन है उन वचनों का गायन करती हुई कह रही हैं कि कृष्ण बर्तम बलताप्य संतम हा शमी कथम असौच वर्तते बोले अरी सखी मेरा ये देह नहीं है या एक सैमर का वृक्ष है समर के वृक्ष की एक विशेषता होती है कि उसकी भीतर यदि कोई खोतर में अग्नि रख दे तो वृक्ष ऊपर से तो हरा भरा रहेगा और भीतर ही भीतर वह जलता रहेगा यदि किसी वृक्ष के नीचे जड़ या खोतर में या उसकी जड़ में कहीं कोई अग्नि रख दे तो उसका तनायों की तो विराजमान है ट्रंक योग विराजमान तो है और भीतर लौ चलती रहेगी भीतर जलता रहेगा भीतर भीतर से जलता रहेगा और ऊपर से उसमें हरी पत्ती भी दिखती रहेगी एक दिन ऐसा आएगा कि वो वृक्ष पूरा जब जल जाएगा जलते जलते जब बाहर आ जाएगी अग्नि तो वो वृक्ष जल जाता है तो उसको कहते हैं कि मेरा यह शरीर अरी सखी एक शमी वृक्ष के समान है सैमर के वृक्ष के समान है कृष्ण बर्म बलताप संततम यह कृष्णवर्त्म कृष्ण, बरत्म, कृष्ण बरत्म के दो अर्थ हुए कृष्ण का वर्तम माने मार्ग माने कृष्ण का प्रेम और कृष्ण का एक दूसरा अर्थ होता है अग्नि आपको भी कृष्णवर्तम कहते हैं अग्नि का एक पर्यावाची शब्द है अग्नि अग्नि का कृष्णव्रतम तो कृष्णवर्तम ये अग्नि का भी नाम है और कृष्णवर्तमान कृष्ण का मार्ग तो अरी सखी मैं कृष्ण के मार्ग प्रेम रूपी मार्ग में जो विराजमान हुई ये प्रेम रूपी मार्ग में विराजमान होना आज ऐसा ही हो गया जैसे किसी सेमर के वृक्ष के भीतर कृष्ण वर्तम माने अग्नि विराजमान हो तो कृष्ण वर्तम मने अग्नि से बल तापी जलते हुए जैसे शमी का वृक्ष कहीं भीतर भीतर जलता रहता है ऐसे मैं भी आज कृष्ण वर्तमान कृष्ण के प्रेम में भीतर भीतर जलती हुई विराजमान हो रही हूं तो कृष्ण वर्तम बलतापे संत निरंतर हा शमी कथम असौच वर्तते जैसे वो शमी वृक्ष विराजमान है ऐसे मैं भी विराजमान हूं हंत बाढ़ मथुआ घटे तत् दारुण स्थिति अपियम ईदृशी हाय हंत तो बाढ़ अथवा घटेत यह कैसे संभव हो रहा है माने अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से हंत तो माने हाय हाय अथवा घटेत यह कैसे संभव हो रहा है तारुण ता स्थिति अपी यम ईदृशी कि मेरी भी जैसे उस वृक्ष की दारुण स्थिति होती है ऊपर से वो हरा भरा दिखता है ऐसे मैं भी ऊपर से अरी सखी तुमको लग रहा होगा कि जीवित हूं परंतु मैं जानती हूं कि मेरी दशा उस शमी वृक्ष के समान ही है जिसके भीतर अग्नि जल रही है तो हंत बाढ़ अथवा घटित जैसे वो शमी का वृक्ष भीतर अग्नि जलते हुए भी कहीं ऊपर से स्थित रहता है ऐसे तद दारुण स्थिति जैसे शमी वृक्ष की बड़ी दारुण स्थिति है ऐसे ये विरह रूपी अग्नि इसने मेरी भी स्थिति को बड़ा दारुण बना बना रखा है व्याकुल व्याकुल <coughs> करते हुए यह अग्नि मेरे मुझे भीतर ही भीतर जला रही है ऐसे व्याकुलता को निरूपण कर रही है तो हंत कृष्ण वर्तम बलताप संततम संततम माने निरंतर निरंतर मैं कृष्ण वर्तमान कृष्ण प्रेम में से बलित माने युक्त होकर के विराजमान हूं पर मेरी दशा कैसी हो गई जैसे कृष्ण वर्तम माने अग्नि से बलता हुआ जलता हुआ कोई शमी का वृक्ष हो हाय जैसे उस शमी वृक्ष की स्थिति बड़ी दारुण होती है इसी प्रकार मेरी भी स्थिति अरी हंत बाण थवा घटेत कैसी ये मेरी स्थिति बनी हुई है यह स्थिति आज बाग माने अच्छी तरह से दारुण स्थिति ही मेरी हो रही है ऐसे दृष्टांत अलंकार के द्वारा यहां पर अपने विरह को प्रकट कर रही है तस्मृति प्रसिद्ध चंदती दीप्रदेव दब कुरवती चंदना बटी बोले अरी सखी कृष्ण की स्मृति वही मानो चंदन का बन है परंतु बन भले चंदन का हो चंदन का बन होते हुए भी दीप दबत इव जैसे दीप्रत माने जलता हुआ एवं दब बृंद जैसे दावानल का बृंद उस चंदन चंदनबन को भी जला देता है इसी प्रकार अरीसखी उद्गरत उदग्रदी ऐसे यह श्याम सुंदर की वंशी नहीं है मानो दावानल है जो कि हमको जलाती हुई विराजमान हो रही है जैसे दावानल धक करते हुए आगे आता है ऐसे ही उदगिरत गि अपनी वाणी को बोलते हुए उदयतु तत् वंशी उदित होती हुई चली जा रही है और फूत कुर्वती भ्रमत किंद वंशिका आज भूतकार करती हुई ये वंशी हमारे ऊपर ही चली आ रही है श्याम सुंदर की तत्स्मृति प्रसिद्ध चंद्रकावती, शाम सुंदर की स्मृति नहीं है वो हो गया चंदक चंदनमन इसमें जो दीपराज माने जलता हुआ एवं दम बृंद जो दावनर है वो दावानल अर्थात विरह वही जलता हुआ दावानल हो गया तो जैसे दावानल किसी चंदन मन को भी जला देता है इसी प्रकार हमारी श्याम सुंदर की जो स्मृति है उसको यह विरह रूपी दावानल जलाते हुए विराजमान हो रहा है अरे सखी उस दावानल को बिर को बढ़ाने वाली कौन सी वस्तु है जैसे हवा और चल जाए तो दावानल और फैलता है इसी प्रकार श्याम सुंदर की जो बंशी है वही है मानो हवा। उस हवा के कारण विरह रूपी दावा नल श्याम सुंदर की स्मृति रूपी चंदन बन को जलाते हुए विराजमान श्याम सुंदर की स्मृति हो गई चंदन का बन विरह हो गया दावानल और शाम सुंदर की वंशी हो गई दावानल को बढ़ाने वाली आधी तो जैसे आधी चलने पर दावानल और तेजी से फैलता है ऐसे ही श्याम सुंदर की वंशी से हमारा विरह रूपी ये विरह रूपी जो अग्नि है ये अग्नि हमारे हृदय को जलाती हुई हमारे श्याम सुंदर की स्मृति रूपी शांत जो हमारा हृदय था इस हृदय रूपी बन को जलाती हुई विराजमान हो रही है इसी भाव को देख लें तस्मृति ही श्यामचंद्र की स्मृति ही प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध चंदना टवी चंदन बन है जो शीतलता प्रदान करने वाली है और उसमें दीप्रत माने धक धक करके जलता हुआ दीप्रत एव दब वृंद माना विरा रूपी अग्नि यही हो गई अग्नि जो कि अस्मकान माने हमको जलाती हुई विराजमान हो रही है और उसमें हवा दे रही है कौन बोले ये बंशिका श्याम सुंदर की ये बंशी उदगिर ग्रत गि जो वाणी को प्रकट करती हुई स्वर को प्रकट करती हुई उत्पन्न हो रही है ऐसी श्याम सुंदर की वाणी ही उदेतु उदित होती हुई चली जा रही है और तत्व कुर्वती मान फूंक मार करके इस अग्नि को और अधिक बढ़ाती हुई चली जा रही है असाखी मैं क्या करूं क्या करूं और ऐसा कहते हुए वंशी के प्रति श्री में उस समय ईर्षा का भाव उत्पन्न हो गया अंत में वंशी जो है वो वंशी के प्रति ईर्षा भाव को प्रकट करते हैं के पावे के पिव हरे मुखाम्बुजम पावे के माने बंशी यह तुझे पीना है तो भगवान के श्री कृष्ण के हरि मनोहर उन शाम सुंदर के सुंदर श्याम सुंदर के मुखामबुज का तू खूब पान कर कौन मना करता है जोश मत्र का तेरा जो जोश माने कृष्ण के संग में मिलन जोश माने मिलन तेरा जो कृष्ण के साथ में मिलन है उस मिलन को का नियामिका, उस मिलन मिलन को को कौन रोक सकता है कोई भी उस तेरे मिलन को रोकने वाला नहीं है तुझे श्याम सुंदर का मुकम्मल पान करना है तो खूब पान कर तुझे कौन रोकने वाला है तू तो मरमत्त है तू किसके रोकने से रुकेगी क्या अरे तू तो बड़ी सामर्थ्य बती है तू क्या रुकेगी क्या तुझे श्याम के मुखाम का पान करना है तो खूब पान कर खूब पान कर कौन तुझे रोकेगा किम तेन मोहिता परंतु हाय तू हमको क्यों व्याकुल करती है यदि एकांत में श्याम का मुखपान पान करती हो तो करती रहे परंतु तू तो हमको परेशान कर रही है किम विडम्ब तेन मोहिता मैं पहले से ही मोहित हूँ श्याम सुंदर के रूप का दर्शन करके और मेरी तू फजी कर रही है ऐसी माने मेरा अपमान करती हुई तू विराजमान हो रही है मोह नहीं इमाम हम पहले से ही मोहित हैं और हमको तू क्यों व्याकुल कर रही है और ऐसा कहते कहते विचार करने लगी कि हा ऐसी कष्ट समय में इस समय यदि पौर्णमासी जी कहीं से आ जाती हा नांदी मुखी जी कहीं से आ जाती तो वे मुझे कोई ना कोई उपाय बताती और ऐसा जो विचार कैसे नांदी मुखी जी आ गई पर नांदी मुखी जी पौर्णमासी जी ने नांदी मुखी जी को भेज दिया तो ये बेरा का जो प्रसंग है उसका समापन कर रहे हैं अंत में पूर्ण मा राधे का व्याकुल होती हुई कह रही है कि पूर्ण माँ मुनि बरा चमान नांदिका तदनुगा च न अस्मरित बोले हाय इस समय मुन पूर्णिमा मनुष्य पौर्णमासी जी माम मन मेरा स्मरण नहीं कर रही हैं पौर्णमासी जी ने भी हाय मेरी ओर से मुंह फेर लिया बेबी मेरी याद नहीं कर रही हैं और नांद का नांदे भी जो कि तदनुगा पौर्णमासी जी की अनुगामनी होकर के जो नांदी मुखी उनकी नातनी होकर के विराजमान है वे नांदी मुखी भी इस समय मेरे पास में नहीं है तो ना तो पौर्णमासी जी मेरा ध्यान रख रही हैं और है मेरे दुर्भाग्य से ना नांदी मुखी इस समय मेरा ध्यान कर रही हैं है मां मुनिवराज माम इत मुझे और ना, नांदी का मान नांदी भी तद जो के पौन मास जी की अनुगा होकर के सेवका होकर के विराजमान है उनकी नाकनी है उनकी सेवा में विराजमान है वे भी नाश स्मरित वे भी हाय मेरा स्मरण नहीं कर रही हैं बामता है तस्मोच्य तथा दैव कम पर स्फुरत यंतु हाय आश्चर्य की बात है कि आज दैव का मन ये मंगल में चिन्ह हो रहे हैं ये कहीं मंगल में शकुन हो रहे हैं दैव कमन शकुन ये शकुन हो रहे हैं कि यशसे वाम्यता कि मेरी बाम भुजा बाम नेत्र बाम वामजंघा यह फड़क रही है स्त्रियों की बाम वामजंघा बाम अंग फड़कना ये मंगल का प्रतीक होती है पुरुषों के दक्षिण अंग उनका फड़कना ये मिलन का मंगल का चिन्ह है होती है तो कह रही है कि दैव कम बड़े आश्चर्य की बात है कि सौभाग्य से आज स्तर यहा आज मेरी बाम भुजा स्फुरित होकर के विराजमान है तायम अवलोक्य अवलोच्यते तथा तस् चांगम अवलोक्यते यथा तो बाम्यम बाम्य अंगम अवलोक्य थे बाम अंग मेरे फड़कते हुए विराजमान हैं न जाने कौन सा दैवक माने सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा हा इस समय मुनिवरा मेरी ओर नहीं देख रही हैं नांदी मुखी भी मेरी ओर नहीं देख रही हैं परंतु दैव कम स्फुरा मेरे दैव योग से स्फुरतीम बाई और से मेरे अंग स्फुर्त होते हुए विराजमान हैं ऐसा तस् अवलोक्यते तथा ऐसे दिखाई दे रहे हैं ये जरूर ये कोई ना कोई शुभ लाभ होने वाला है जिसे तस् अवलोक्य मैंने कोई अनुकूलता प्राप्त हो रही है उस अनुकूलता को यहां देखा जा सकता है ऐसे जिसमें कह रहे थे इतने में ही क्षोभ लोल हृदया जिनके उद्धूर मनोजया गिरा कामदेव के कारण जिनकी गां जिनकी गिरा मान्य वाणी अपूर्ण रूप से उन्मत्त रूप में प्रकट हो रही थी तो उन्मत्त काम से जिनके वाक्य प्रकट हो रही थे उद्धुर माने उन्मत्त मनोजया माने कामदेव के कारण जिनकी वाणी प्रकट हो रही थी क्षोभ श्री राधिका जब क्षोभ के कारण चिंतित हृदय वाली हो रही थी उसी समय शिण्ती कियत अपी सा कियत अपी उनके बचनों को जैसे ध्यान से सुनती हुई सी कुछ कुछ सुनती हुई आये ओ मन्नम मंदम अथ नांदा मुखी श्री नांदिका मुखी नांदी मुखी जी उस समय आ गई और नांदी मुखी जी ने श्री प्रिया जी को उस समय धैर्य प्रदान किया अब नांदी मुखी जी ये सब वर्णन करेंगी कि मैं यशोदा जी के पास में गई यशोदा श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए अपूर्व से व्याकुल हो रही है श्याम सुंदर गैया चरा करके अभी लौटे नहीं हैं उनके दर्शन करने के लिए श्री नानी मुखीजी श्री यशोदा जी बड़ी व्याकुल हो रही हैं और उन्होंने तुमको बहुत स्नेह पूर्वक आशीर्वाद प्रदान किया है श्री यशोदा का कृष्ण के प्रति और राधिका के प्रति जो अपूर्व प्रेम बासल त्सल्य का अब नांदी मुखी जी वर्णन करेंगी तो इस प्रकार श्री आनंद कृष्ण प्रेम की चर्चा की उसको सुनकर के राधिका एकदम बिरह व्याकुल हो गई और बिरह व्याकुल में जो बिह के बचन उन्मक के बचन श्री राधिका ने कहे उसी बचन के बीच में नांदी मुखी जी का वहां आगमन हुआ है अब नांदी मुखी जी के द्वारा कृष्ण प्रेम का आगे वर्णन किया बोलो बोल वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल